ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं चतुस्ूत्र के द्वारा जो अद्वैत ब्रह्म कारणवाद बताया गया उपनिषद प्रमाणक इसके विरोधी कहीं पानी गिर रहा है क्या जोर से तो उपनिषद प्रमाणक अद्वैत ब्रह्म कारणवाद के विरोधी प्रधान कारणवादादी के मतों को बता करके इक्षित अधिकरण के पूर्वपक्षी बने जो हैं यहां पर सांख्य उनको पूर्व पक्षी के रूप में तत्र इत्यादि वाक्य से तत्र इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं जो भाष्य में आया कि तत, तत्र संख्या प्रधानमंत्री त्रिगुणम अचेतन जगत इस पर इसके अवतरण टीका में टीकाकार ने बताया था इस अधिकरण का विषय और संशय और संशय का हेतु विषय है जगत का कारण वह चेतन होगा कि अचेतन होगा ये संशय है संशय का कारण है छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में जगत कारण में तद इस वाक्य के द्वारा बताया गया ई क्षण गौण होगा या मुख्य होगा गौण मानने वाले सांख्य कहते हैं कि जगत का कारण अचेतन है जगत के कारण में जो तद्षित यह वाक्य ईक्षण बता रहा है वह मुख्य ईक्षण नहीं अपितु गौण क्षण है तो से मुख्य रूप से ईक्षिता बताया जा रहा है इसमें मुख्य ईक्षण है और ईक्षण यह धर्म है चेतन का हा चेतन का धर्म है इसलिए जगत का कारण चेतन होगा ये सिद्धांत रहेगा संशय में दो दो कोटी है कारण अचेतन है कि चेतन है ऐसी उसमें अचेतन है कारण ये कोटि है सांख्यों और जगत का कारण चेतन है ये ईक्षिकरण का सिद्धांत है प्रशंस तो अंतपाति दोनों कोटि में यहाँ पर अपना अपना हेतु है इक्षण में गौणत्व मुख्यत्व मानना पूर्व पक्षी क्षण में गौणत्व मानते हैं इसलिए जगत का कारण जड़ प्रधान होगा करके कहते हैं सांख्य और वेदांती कहते हैं इक्षण मुख्य है जगत के कारण में इसलिए जगत का कारण चेतन है इस प्रकार ये संशय हुआ तो प्रथम जगत के कारण को अचेतन मानने वाले पूर्व पक्षी को बताया जा रहा है तत्र तत्स्या इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है त्र संख्या प्रधानम त्रिगुणम अचेतन जगत इति मन्यमाना आहू तो तत्र संख्या आहू अहु का करता है सांख्या और तत्र शब्द का अर्थ है इस प्रकार वादियों का विवाद उपस्थित होने पर वादी तो अनेक हैं उसमें से एक वादी विशेष सांख्य तो यहाँ तत्र शब्द है अनेक वादियों में से ऐसा निर्धारण अर्थक सप्तम से त्रल प्रत्यय हो करके बना हुआ तो उसका अर्थ निकलेगा अनेक वादियों में से वादी विशेष जो सांख्य है वो, वो कहते हैं क्या कहते हैं तो वे कहते हैं सांख्यों के विशेषण है एक तो प्रधानम जगतः कारणम् इति मन्यमाना ये विशेषण है सांख्यों का प्रधान को जगत का कारण मानने वाले सांख्य कहते हैं और प्रधान का विशेषण है त्रिगुणम अचेतनम जिस प्रधान को जगत का कारण मानते हैं सांख्य वह प्रधान है त्रिगुण सत्व रज तम रूपी त्रिगुणात्मक और अचेतन अचेतन है यानी जड़ है त्रिगुणात्मक है प्रधान जड़ है और वही जगत का कारण है ऐसा मानने वाले सांख्य जो कहते हैं वो हैं आगे यानी वेदांत वेदातवाक्या सर्वज्ञ सर्वशक्तेर्ब्रह्मणों जगत दर्शयन्ति इति अवोच ता प्रधान कारण पक्षे प्रधानकार योजुत शक्य सर्वशक्तिम तबत उपपद्यते स्विककार विषय अपि उपपद्यते ऐसा कहते हैं उपपद्यते तक जो हैं वो उनका कथन है तो ये कह रहे हैं कि यानी वेदातवाक्याज्ञक्तिर्ब्रह्मणों जगत कारण्व दर्शयतीवोच क्रियापद है लकार है मध्यम पुरुष का एक वचन है वच परिभाषण धातु का लूंग लकार का रूप है इसलिए मध्यम पुरुष का एक होने से कर्ता कौन होगा पदार्थ। पदकार्थ। मध्यम पुरुष होता है युष्म शब्द का प्रयोग हो या ना हो तब भी तो यहां पर मध्यम पुरुष अवोच ये बता रहा है कि तुम यहाँ पर करता है सांख्य वेदांती को कह रहे हैं कि तुम किमने यानी आपने कहा ऐसा सांख्य वेदांती को कहते हैं कि आपने कहा लुंग लकार भूतकाल में होता है ना <coughs> क्या कहा है आपने कि ब्राह्मणों जगत कारण वेदांत वाक्या दर्शयती इति अवोच ऐसे लगाना इत्याने इस प्रकार यह बात आपने कही है <coughs> कि जो वेदांत वाक्य हैं, यानी उपनिषद वाक्य हैं, वेदों के ज्ञान कांड में आए हुए वाक्य हैं सृष्टि वाक्य वे ब्रह्म को जगत का कारण बता रहे हैं ब्रह्म में जगत कारणत्व को बता रहे हैं ऐसा आपने जो कहा पूर्व कह रहे हैं और ब्रह्म का विशेषण है ब्रह्म कैसा है वेदांती ने जिसे जगत का कारण बताया है तो वह सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म को जगत का कारण वेदांत वाक्य बताते हैं ऐसा जो आपने कहा अब सांख्य कहते हैं तानी तो तानी शब्द से किसको लिया जाएगा यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार <coughs> यानी वेदांत तानी तो यानी शब्द से जिनका ग्रहण किया जा रहा है वेदांत वाक्यों का उन्हीं को तानी शब्द बताएगा <coughs> <coughs> तो तानी याने वेदांत वाक्या शक्यन्ते कौन सा वाच्य है बहुवचन तो है लेकिन तीन वाच्य होते हैं ना कर्त कर्म और भाव इनमें से कौन सा है ये कर्म वाच्य है इसलिए कर्म में कर्म के वाचक पद में प्रथमा विभक्ति तो तानी ये प्रथमा विभक्ति है शक्यंत का कर्म है कर्म तानी यानी वेदांत वाक्या शक्यंत क्या तो योजे तो ये तानी भी द्वितीय का बहुचन मान लो तानी तुम योजितुम शक्यन्ते तुम का भी कर्म है ना और वो और शक्यंते का भी कर्म है इसलिए प्रथम आई है तो वेदांत वाक्यों का समन्वय योजना यानी समन्वय शक्य है किसमें तो प्रधान कारण पक्षेपी यहां पर जो अपी शब्द है ये एवं अर्थ में है इसलिए अपी का अर्थ भी नहीं होगा ही होगा तो प्रधान कारण पक्ष में ही ये अपी का अर्थ निकलेगा एवकार अर्थ में होने से तो तानी प्रधान कारण पक्षे पक्ष योजना शक्य ऐसा होगा अपिकार्थ का अर्थ करके तो जिन वेदांत वाक्यों को आपने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म को जगत के कारण को बताने वाले कहा उन वाक्यों का प्रधान कारण पक्ष में ही ठीक ठीक समन्वय संभव है संभव है उनकी योजना यानी समन्वय कैसे तो आगे बता रहे हैं कि सर्वशक्तित्व तावत प्रधानस्यापी स्वविकार विषय उपपद्यते एवं सर्वज्ञत्व अपि उपपद्यते ऐसे यहाँ तक कुल मिलकर के तीन अपि शब्द हैं एक तो प्रधान कारण पक्षेपी दूसरा प्रधानस्या और सर्वज्ञत्व अपि ऐसे तीन अपि शब्द है न तो इन तीन अपी शब्दों में से पहले वाले जो दो अपी शब्द हैं वे एवकाराथ में है अवधारणार्थ में है ऐसा टीका में टीकाकार लिखते हैं तत्र संख्या इति इस प्रतीक के बाद में अपी शब्दार्थ कुलतीन अपी शब्द का प्रयोग है उनमें यदि तीनों के तीनों एवं कारार्थक होते तो अपि शब्दा ऐसा वो वचन करते लेकिन यहाँ द्विवचन ही किया ना अपि द्विवचन होने से तीन में से दो को लेना कौन से दो को शुरू वाले दो को प्रधान कारण पक्षे एवं अपि पक्ष अपि और प्रधानस्य अपि यहाँ जो दो अपी शब्द है शुरू में इन दोनों अपी शब्दों को एव अर्थ में समझना ये लिखा कि एव शब्द एव अपिशबिश्दार्थक है सदैव हाष्य तो, में देखिए तो सर्वशक्तित्व तावत प्रधान श्यापी में अपिकार्थ अर्थ एव होगा तो प्रधान सेव यह अर्थ निकलेगा स्व विकार विषय उपपद्यते तो स्व शब्द से प्रधान को ग्रहण करना और विकार शब्द का अर्थ है कार्य तो स्विकार यानी प्रधान का कार्य प्रधान का कार्य क्या है तो प्रधान का कार्य है महत से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का सारा संसार प्रधान का ही कार्य है सांख्यों के मत में सबसे पहला कार्य है प्रधान क्या सब महतत्व प्रधान का फिर अहंकार फिर पंचतन्मात्राएं और फिर पंचतन्मात्राओं से इंद्रिया और स्थूलभूत और यही है चौबीस कुल मिलकर के तत्व उनमें से 23 हैं कार्य रूप 16 है केवल कार्य रूप सात है कार्य कारण उभय रूप तो सोलह और सात कितने होते तेईस और एक है केवल कारण रूप वो है प्रधान प्रधान किसी का कार्य नहीं है और महतत्व प्रधान का कार्य भी है और अहंकार का कारण भी है इसलिए उसे कहा जाता है प्रकृति विकृति वह रूप ऐसे अहंकार महत्त्व का कार्य है <coughs> ंचतन मात्राओं का कारण है तो यह भी प्रकृति विकृति उभय रूप होगा विकृति यानी कार्य प्रकृति यानी कारण और पंचतन मात्राएं अहंकार का विकृति है कार्य है और इंद्रिया तथा स्थूलभूतों का कारण है इसलिए पंचतन मात्राओं को भी कहा जाएगा प्रकृति विकृति उभय रूप और प्रधान महत्वादि का कारण ही है किसी का भी कार्य नहीं है इसलिए उसे प्रकृति ही कहा जाएगा विकृति नहीं कहा जाएगा और एक पद पच्चीसवा तत्व है पुरुष वो पुरुष न तो किसी का कार्य है न तो किसी का कारण है पुरुष यानी आत्मा आत्मा न तो किसी का कारण है न तो किसी का कार्य है वह प्रकृति विकृति उभय विलक्षण है भिन्न भिन्न मानता है तो ये जो है यहां पर स्व शब्द का जो प्रयोग किया ना तो स्व यानी प्रधान और उसका विकार वो कौन है महत्वादि तेईस प्रधान के ही परंपरा या विकार यानी कार्य है तो स्विकार का अर्थ हुआ प्रधान के कार्य और वो है विषय जिसका ऐसा बौरी समास है उसे कहा जाता है स्विकार विषय सर्वशक्तित्व का विशेषण है स्विकार विषय तो प्रधान में सर्वशक्तित्व है यानी शक्ति है किस विषयक शक्ति है तो अपने कार्य विषयक स्विकार विषयक शक्ति प्रधान में ही है अपी बताएगा ही को तो तावत् सर्वशक्त तावत प्रधान उपपद्यते ये मानना उचित है और आगे कहते हैं एवं सर्वज्ञत्व अपि उपपद्यते यहां पर भी प्रधानस्यापी का ग्रहण करना तो और उस अपि का भी अर्थ निकलेगा प्रधानस्यापी में जो अपि का अर्थ है वही है तो प्रधान सेव सर्वज्ञत्व अपी उपपद्य थे एवं का अर्थ है जैसे सर्वशक्तित्व स्विकार विषयक प्रधान में उपपन्न हुआ ऐसे सर्वज्ञत्व भी प्रधान में उपन्न होता है अपी है सर्वशक्तित्व का संग्राहक समुच्चय तावत ये वाक्यालंकार के लिए होता है आ, और ये निकलता है कि प्रथम इस अर्थ में प्रथम तो यह अर्थ निकलेगा तावत का सबसे पहले तो सर्वशक्तित्व अपने कार्य विषयक प्रधान में ही उपपन्न होता है ये कहा और सर्वशक्तित्व के तरह सर्वज्ञत्व भी प्रधान में ही उपपन्न होता है सर्वज्ञत्व भी अब ये पूछा जा रहा है कि सर्वज्ञत्व कैसे उपन्न होगा कथम इत्यादि से तो इसका अवतरण लिख हाँ, कथम तो इसका उपादन किया जा रहा है यत् ज्ञानम इत्यादि से कथम इसका अर्थ निकला कि प्रधान तो जड़ है उसमें सर्वज्ञत्व कैसे उपपन्न होगा ये कथम का अर्थ है तो कह रहे हैं कि जड़ प्रधान में ही सर्वज्ञत्व उत्पन्न होगा कैसे उत्पन्न होगा इसका उत्तर दिया जा रहा है कि यू ज्ञानम मन्य से सत्व धर्म सत्वात संजायते ज्ञानम इति स्मृते कहते हैं आप जिसको ज्ञान कहते हो सर्वज्ञ तो कहा जाएगा सर्व ज्ञानवान को सर्व ज्ञान जिसको है वो है सर्वज्ञ घट विषय ज्ञान जिसको है वो है घटज्ञ पट विषय ज्ञान जिसको है वो है पटज्ञ ऐसे सर्व ज्ञान जिसको है वो हो जाएगा सर्वज्ञ तो ये ज्ञान क्या है तो कहते हैं ज्ञान सत्व का धर्म है सत्व यानी सत्व गुण का परिणाम है ज्ञान तो ज्ञानम तावत ज्ञानम यत्व ज्ञानम मन्ने से स सत्व धर्म तो जिसे आप ज्ञान कहते हो वो गुण का धर्म है यानी विकार है कार्य है सत्व गुण का विकार है ज्ञान इसका ज्ञापक कोई प्रमाण तो सांख्य प्रमाण बताते हैं गीता को कि सत्वात संजायते ज्ञानम इति स्मृते तो सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है का अर्थ सत्व गुण ज्ञान का कारण है और ज्ञान सत्व गुण का कार्य है यानी धर्म है तो सत्वात संजायत ज्ञानम यह गीता वाक्य इस अर्थ का ज्ञापन कर रहा है प्रतिपादन कर रहा है कि सत्वगुण कारण है और ज्ञान कार्य है इस अर्थ का और कार्य रहेगा किसमें धर्म अपने धर्म में रहेगा और प्रधान कौन है तो प्रधान है त्रिगुणम अचेतनम प्रधानम ये कान तो त्रिगुण है तो उसमें तीन गुण कौन है सत्व रजतम और सत् जो सत्व रजतम इन तीन गुणों में से सत्व गुण है इस सत्वगुण का कार्य है ज्ञान इसलिए वो रहेगा अपने कारणभूत सत्वगुण में सत्वगुण हो जाएगा धर्मी ज्ञान हो जाएगा धर्मा और सत्वगुणात्मक त्रिगुणात्मक है तो सत्वगुणात्मक भी है कि नहीं प्रधान तो इसलिए त्रिगुणात्मक प्रधान का ही एक अंश जो सत्व गुण है उसका धर्म ज्ञान होने से माना जाएगा प्रधान का ही वो धर्म है ज्ञान तो इस प्रकार ये और ज्ञान जिसको होता उसे है, उसे ज्ञ कहते हैं ज्ञान आती ज्ञ ज्ञान का आश्रय और जो अपने समस्त कार्य को जाने समस्त कार्य को जानने की सामर्थ्य रखें उसे कहा जाएगा सर्वज्ञ तो प्रधान सब का कारण होने से और सत्वगुणात्मक होने से सर्व विषयक जो ज्ञान है वह प्रधान का एक अंश सत्वगुण का ही धर्म होगा सर्व विशेष ज्ञान इसलिए सत्वगुण हो जाएगा सर्वज्ञ और सत्वगुण सर्वज्ञ होने से सत्वगुणात्मक प्रधान भी सर्वज्ञ हो जाएगा त्रिगुणात्मक प्रधान को भी सर्वज्ञ कहा जाएगा उसमें रहेगा सर्वज्ञ तो धर्म तो इस प्रकार ये जड़ प्रधान में ही वह सत्व गुणात्मक भी होने से सर्वज्ञत्व उपपन्न होता है इस अभिप्राय से लिखा कि यत्तु ज्ञानम मनने से स सत्व धर्म सत्वात संजाते ज्ञानम इति स्मृते और तेन च सत्व धर्मेण ये जो सत्व धर्म है ज्ञान तेन तो सत्व धर्मेण शब्द से लेना ज्ञान को सत्वगुण का कार्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर के ही जो योगी हैं योग साधना से योगी पुरुष रजोगुण तमोगुण को अभिभूत करते हैं सत्वगुण को उद्भूत करते हैं उत्कृष्ट अवस्था में लाते हैं तो योगादि साधनाओं से जिसका सत्वगुण अंतकरणगत उद्भूत हुआ है उत्कर्ष को प्राप्त हुआ रजोगुण तमोगुण अभिभूत हो गए हैं ऐसे साधकों को योगियों को सत्वगुण का जैसा जैसा उत्कर्ष होगा ऐसे ऐसे अधिक पदार्थों का ज्ञान होगा अर्जुन का सत्वगुण पूर्ण रूप से उत्कर्ष को प्राप्त कर चुका है रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आता ऐसे जो ज्ञानी हैं, उनमें तो सत्त्व उत्कृष्ट होने के कारण सर्वज्ञत्व प्रसिद्ध है तो ये कहा कि तेन च सत्वर्मे न ज्ञान न कार्य करणवंत पुरुषा योगिन्व्या प्रसिद्धा तो कार्य करणवान यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर से युक्त जो पुरुष है और साधना से रजोगुण तमे तमोगुण को बिल्कुल अभिभूत कर दिया है सत्वगुण को उत्कृष्ट कर दिया है जिन साधकों ने वे सर्वज्ञ करके प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है का मतलब ये पुरुष में तो सर्वज्ञत्व का गौण प्रयोग है और मुख्य रूप से सत्वगुण का वह ज्ञान धर्म होने से जैसे अयोधती इत्यादि में अयोगोलक में दहाकत्व का गौण प्रयोग है और मुख्य दहाकत्व है अयोगोलक के साथ तादात्म्यापन्न अग्नि में मुख्य दहाकत्व है और मुख्य दाहक अग्नि के संपर्क से अयोगोलकादि भी दाहक बन जाते हैं जैसे ऐसे मुख्य रूप से ज्ञाता तो सत्व गुण है और उस सत्व गुण का जिन में है उन्हें भी कहा जाता है फिर सर्वज्ञ जैसा जैसा सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त होता रहेगा उत्तर उत्तर अ सर्वज्ञता का भी उत्कर्ष होगा इसलिए यहां पर कहा कि तेन च सत्वर्मेण ज्ञान कार्य करणवंत पुरुषा सर्व्ञा योगिन्सिद्धा आगे हैं सत्व से ही निरतिश उत्कर्षे सर्वज्ञत्वम प्रसिद्धम जब सत्वगुण निरतिश उत्कर्ष को प्राप्त करता है ईश्वर की जो उपाधि है उस उपाधि में सर्वज्ञत्व निरतिशय है क्यों इसलिए कि ईश्वर की, की उपाधि में सर्व निरतिशय सर्वज्ञता का प्रयोजक सत्व गुण का निरतिशय उत्कर्ष है सातिशय का अर्थ होता है किसी की अपेक्षा से सापेक्ष निरतिशय का अर्थ होता है निरपेक्ष उत्कर्ष और निरपेक्ष उत्कर्ष सत्वगुण का होगा तो निरतिशय सर्वज्ञता प्रसिद्ध है ऐसे जीवों में भी जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण अभिभूत होते हैं और सत्वगुण उत्कर, उत्कर्ष के ओर अग्रसर होता है और अग्रसर होते होते, होते पूर्ण रूप से उत्कर्ष आता है तो योगियों में भी आ जाती है सर्वज्ञता कोई भी उसकी उपाधि भूत त्रिगुण ही उपाधि है इसलिए गीता ने कहा न कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुणत्रायात्मक न हो वो क्या है श्लोक दिवी देवेश पुनः ऐसा कोई सत्व यानी पदार्थ नहीं है जो गुणातीत हो परमात्मा को छोड़कर के आत्मा को छोड़कर के बाकी सांसारिक पदार्थों में सबके सब, सब गुणत्रयात्मक ही हैं और गुणत्रयात्मक पदार्थों में से जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण अभिभूत होते हैं और सत्व उत्कर्ष के ओर बढ़ता है और अपनी चरम सीमा में पहुंचता है उत्कर्ष की तो माना जाता है सर्वज्ञ हो गया यहां प्रकाश सत्व से ही निरति से उत्कर्षे सर्वज्ञ प्रसिद्धम् तो तेन ही तेन चोधर्मे न इसके अवतरण के पहले थोड़ा टीकाकार ये लिख रहे हैं संगति और फल रूप जो अधिकरण के अंश होते हैं ना उनको बताते हैं उसे देखिए अपिशब्दौकारार्थो इसके बाद सदेव इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्या प्रधान परत्व परत्वनिरासिन ब्रह्म परोक्ते परत्व है श्रुत्यादि संगत ये जो ईक्षत्यधिकरण है पंचमाधिकरण इसका नाम है ईक्षत्यधिकरण और इस ईक्षत्यधिकरण से व्यास क्या कर रहे हैं तो जो सदैव सौम्य इदमग्रासित आसित एकमेवा द्वितीय इत्यादि उपनिषद वाक्य हैं स्पष्ट ब्रह्मलिंगक <coughs> <coughs> <coughs> ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम अध्याय है इसका नाम है समन्वय अध्याय समन्वय अध्याय में चार पाद है चारों पादों में उपनिषदों का ब्रह्म में समन्वय बताया जाएगा पूरे अध्याय में जितने भी चार पाद और चार पादों में आए हुए अधिकरण हैं उन अधिकरणों के द्वारा एक एक उपनिषद प्रकरण का ब्रह्म में समन्वय बताया जाएगा तो इक्षित्य अधिकरण का भी प्रथम अध्याय के साथ श्रुति के साथ शास्त्र के साथ और पाद के साथ एक विषय तत्व रूप संबंध बनेगा संगति बनेगी श्रुति भी यानी वेदों का ज्ञान कांड भी ब्रह्म का प्रतिपादन करता है उसका भी प्रतिपाद्य ब्रह्म है और ये ईक्षित अधिकरण भी क्या कर रहा है सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बता रहा है ये बता रहा है कि ये वाक्य जगत के कारण के रूप से बता रहे हैं ब्रह्म को ही नकी प्रधान को ये इक्षित्य में बताया जाएगा और इसलिए श्रुति ने भी बताया इक्षित्धिकरण भी वही बता रहा है तो दोनों का विषय एक हो गया इसलिए एक विषय का तो संबंध बनेगा अरे जो समन्वय अध्याय है यह क्या करता है वेदांत वाक्यों का ब्रह्मसूत्र पूरा का पूरा शास्त्र वो भी ब्रह्म का प्रतिपादन करता है यह अधिकरण भी ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है जगत कारण के रूप में इसलिए शास्त्र के साथ भी संबंध वही बनेगा एक विषय तत्व और जो अध्याय है पहला ये उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताता है इक्षित्य अधिकरण भी छांदोग्य उपनिषद का छठवा अध्याय रूप जो उपनिषद वाक्य है उनका समन्वय बता रहा है ब्रह्म में ही प्रधान में नहीं इसलिए प्रथम अध्याय के साथ भी संबंध होगा और प्रथम अध्याय में तो चार पाद हैं अलग अलग उनमें से प्रथम पाद में ही इक्ष अधिकरण को क्यों रखा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद में से किसी पाद में व्यास जी ने नहीं रखा तो पाद के साथ भी जो पाद का विषय है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का वही विषय इक्षित अधिकरण का भी है इसलिए दोनों में एक विषय तो संबंध बनेगा यह दिखाने के लिए प्रथम पाद में ही इसको रखा तो प्रथम पाद क्या करता है समन्वय ही बताएगा उपनिषद वाक्यों का लेकिन प्रथम अध्याय के चारों पादों में अवानतर विषय भेद है प्रथम पाद के द्वारा तो बताया जाता है आ, उप, उन उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय जिन उपनिषद वाक्यों में ब्रह्म बोधक स्पष्ट लिंग है उन उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताने के लिए प्रथम पाद है तो सदैव सौम्य इदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम इत्यादि छादोग्य उपनिषद का छठवा अध्याय रूप जो वाक्य हैं इसमें ब्रह्म बोधक स्पष्ट लिंग है और उन स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य का समन्वय इक्षित अधिकरण ब्रह्म में बता रहा है इसलिए प्रथम पाद के साथ भी उसकी संगति बनेगी ये दिखा द्वितीय और तृतीय जो पाद हैं उनमें अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताया जाता है और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य भी दो प्रकार के हैं उनके प्रतिपाद्य विषय को लेकर के कुछ अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय है उपास्य ब्रह्म तो वे उपास्य जो सगुण ब्रह्म है उन्हीं का प्रतिपादन करेंगे और ऐसे वाक्यों का विचार करने के लिए प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद है उसमें आए हुए जो अधिकरण है वे भी अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म विषयक जो वाक्य हैं उनका ही ब्रह्म में समन्वय बताते हैं इसलिए आ, ये अवांतर भेद हुआ और तृतीय जो पाद है वो भी अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय बताएगा ब्रह्म में लेकिन कौन से तो गेय ब्रह्म में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्य हैं उनका ज्ञे ब्रह्म में समन्वय बताया जाएगा तृतीय पाद में और चतुर्थ पाद में बताया जाएगा जो उपनिषदों में आए हुए कुछ अनेकार्थक संदिग्धार्थक पद हैं उन पदों का समन्वय भी प्रधानादि में नहीं है अपितु ब्रह्म में ही है ये दिखाया जाएगा चौथे पाद में तो यहाँ तो प्रथम पाद है इसलिए टीकाकार ये लिखते हैं कि सदैव इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानाम प्रधान परत्व निराशे न ब्रह्म परत्वक्त है श्रुत्यादि संगति श्रुत्यादि में आदि शब्द से शास्त्र अध्याय पाद इनको लेना चारों को पाद अध्याय शास्त्र और श्रुति इन चारों के साथ ईक्षित अधिकरण का संबंध एक विषयकत्व बताया गया पूर्व पक्ष के मत में फल क्या होगा सिद्धांत मत में क्या फल होगा इसे बताते हैं टीकाकार कि पूर्व पक्षे जीव प्रधान ऐक्य उपास्ति ही सिद्धांते ब्रह्म ऐक्य इति विवेक तो पूर्व पक्ष के मत में तो जगत के कारण के रूप में छांदोज्य उपनिषद के छठवें अध्याय में जड़ प्रधान को ही बताया जा रहा है पूर्व संख्यों के अनुसार तो फिर सदैव सो में इदमग्राशित इस वाक्यस्थ तो सत्पदार्थ सांख्यों के अनुसार हो जाएगा प्रधान तो जो सत्पदार्थ हैं उसी को तत्वमसी वाक्य में शब्द से ग्रहण किया जाएगा जो सदैव में इदमग्रासित इस उपक्रम वाक्य में सत्शब्द से कहा गया पदार्थ होगा उसी को तत्वमसी वाक्यस्त तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा तो सद पदार्थ तो सांख्यों के अनुसार हुआ प्रधान इसलिए तत्वमसी वाक्य में भी तत्शब्द से सांख्य कहेंगे प्रधान का ही ग्रहण करना है और प्रधान तुम हो तत्वमसी का निकलेगा त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान तुम हो यह अर्थ निकलेगा और यदि सत्शब्द का अर्थ सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म है तो तत्वमसी इस वाक्य में शब्द से ग्रहण किया जाएगा किसको ब्रह्म को और तत्वमसी वाक्य का अर्थ निकलेगा तुम ब्रह्म हो तो सांख्य तो कहेंगे कि यहां पर तो सत्पदार्थ तो प्रधान है और तत्वमशी वाक्य में भी शब्द से उसी प्रधान का ग्रहण होगा तो तत्वमसी वाक्य ये बताएगा ज्ञान नहीं अभी तू तुम शब्द से ग्राह्य जो जीव और उसका तथा तो प्रधान का यद्यपि जड़ चेतन करके भेद है, लेकिन अभेद उपासना करनी है अभेदेन उपासना उपासक करें प्रधान की अहंग्र उपासना करें ऐसा तो तत्वी वाक्य बताएगा ये कौन कहते हैं सांख्य तो इसलिए ये पूर्व के मत में फल बताया जा रहा है कि पूर्व पक्षे जीव से प्रधान ऐक्य उपास तो पूर्व पक्ष के मत में जीव का प्रधान के साथ अवेध चिंतन रूप उपासना इस प्रकरण में बताई जा रही है ये फल हो जाएगा और सिद्धांत के अनुसार क्या होगा फल सिद्धांत पक्ष में तो कहते सिद्धांत ब्रह्म ऐक्य ज्ञानम इति विवेक तो सिद्धांत मत में तो सदैव सो में इदम अग्रासित इस वाक्यस्थ सत्पदार्थ ब्रह्म है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित और उस ब्रह्म के साथ जीव के ऐक्य का ज्ञान ये फल हैं वेदांत मत में यानी मत में तो ये कहा कि सिद्धांते सिद्धांत ब्रह्मक्य इति विवेक अब तेन चर्मेन इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं अचेतन सत्स न चेतन सेह तेन इति तो पूर्व पक्ष जो सांख्य हैं वे कहते हैं कि अचेतन जो प्रधान है उसी का ये सर्वज्ञत्व धर्म होगा सर्वज्ञत्व अचेतन जो है आपका कौन सत्वगुण सत्वगुणात्मक प्रधान है ना, तो अचेतन सत्वगुणात्मक प्रधान में ही सर्वज्ञत्व तो रहेगा न चेतनस्य, जो चेतन आत्मा है उसमें सर्वज्ञत्व तो नहीं रह सकता अपितु सत्वगुण में रहेगा इति आह इस अभिप्राय से ये लिखा कि ज्ञानेन कितन चोधर्मेन इत्यादि भाष्य में आगे हैं न केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य वा सर्व्ञा कल्पय वाक्य है इसमें जो शुरू में न है उसका अन्वय है शक्यम के साथ न शक्यम क्या शक्य नहीं है तो कल्पय तुम न शक्यम, यानी कल्पना करना संभव नहीं है शक्य नहीं है किस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं है तो पुरुष से वा कल्पयुम न शक्यम् ऐसा अनु करना कि पुरुष यानि आत्मा और उसमें सर्वज्ञत्व की कल्पना करना संभव नहीं ऐसा क्यों संभव नहीं है असंभव क्यों है इसे दिखाने के लिए ये विशेषण जोड़ दिए केवल से अकार्य कारण से पुरुष यानी आत्मा कैसा है केवल है का मतलब असंग है तो असंग जो आत्मा है उसमें और अकार्य कारण है ओ न तो किसी का कार्य है न तो किसी का कारण है तो कार्य कारण से रहित कार्य से विलक्षण और कारण से भी जो विलक्षण है न तो प्रकृति है न तो विकृति है ऐसा जो पुरुष है केवल यानी निर्विशेष उसमें मात्र उपलब्धि स्वरूपता है उपलब्धि कहते हैं चेतन को तो उपलब्धि मात्रस्य से चेतन मात्रस्य। तो चेतन जो अकार्य कारण रूप केवल पुरुष है उसमें सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व व ये कहते हैं ये संभव नहीं है इस पर थोड़ी सी टीका है इसको देख लीजिए फिर कल देखते हैं टीका में एक बात तो जन्य ज्ञान से नित्य उपलब्धे अकार्यत्वात् चिन्ह से न सर्वज्ञान कर्तृत्व इत जो जन्य ज्ञान है दो प्रकार का ज्ञान है ना एक जन्य ज्ञान एक नित्य ज्ञान नित्य ज्ञान है आत्मा ही विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य एक नित्य ज्ञान बता रहे हैं ब्रह्म का स्वरूप ही है करके आत्मा का स्वरूप ही है और जन्य ज्ञान है वृत्त्मक ज्ञान और वो वृत्तियात्मक जो ज्ञान है वह सत्व गुण का धर्म है इसलिए कहा कि जन्य ज्ञानस्य से सत्व धर्मत्वाद तो जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह तो जड़ सत्व गुण का धर्म है और नित्य उपलब्धे अकार्यवाद तो जो नित्य उपलब्धि है चेतन और वो तो कार्य रूप नहीं है अकार्य है तो अकार्यत्वात् चिन्ह से न सर्वज्ञान कर्तृत्व इत्य तो चेतन को किसका कर्ता माना जाए नित्य ज्ञान का या अनित्य ज्ञान का तो अनित्य ज्ञान तो सत्वगुण का धर्म है तो सत्वगुण से उत्पन्न होगा सत्व गुण उसका वो कर्ता माना जाएगा और नित्य ज्ञान जो है वो उत्पन्न ही नहीं होता है तो उसके लिए तो कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है इसलिए चेतन जो आत्मा है वह किसी भी ज्ञान का कर्ता नहीं होगा यानी ज्ञात नहीं रहेगा चेतनात्मा में ऐसा पूर्व पक्षी जो सांख्य है उनका मानना है बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद पूर्ण इदम पूर्णस्य